पत्रं पश्य देवास्त्री शुरागे मे दु स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्वाहा स्वस्ति नो का विश्व स्वस्थ ने बृहस्पति शांति शांति शांति दस वो तो गया तक अपार विद्या और अपार विद्या का जो विषय है स्वर्ग तो उसी को ही शास्त्र का तात्पर्य जो मानने वाले उनकी यहाँ दशा बता दिया शास्त्र तो बता रहा ठीक है किंतु यही तथ्य है इससे आगे नहीं उसके लिए सूति ने निंदा किया तो बाले कहा जाता ना बादशाह ने अपार विद्या को इसलिए निरपण कर रहे हैं त्यागने के और पराविद्या को इसलिए कर रहा है है तो विषय आगे भी थोड़ा है उसको बता रहे पराविद्या कितना भी हो अंततः जाके वो फल नष्ट हो जाएगा ये बतापूर्तमान ेदय प्रमूद नाकृते सुनो मीनत वा विशंतिपूर्त तीन होता है इष्ट पूर्त और दत्त तीन कर्म होते हैं एक इष्ट होता है और एक पूर्त होता है तीसरा दत्त होता है तो इष्ट कर्म का लक्षण क्या है मनोज ने अग्निहोत्रहा तपह सत्यम वेदा चापाल आतित्यम वैश्वेवश्च इष्ट मितिधीये इष्ट का सबसे पहले अग्निहोत्र उसके बाद तपह अग्निहोत्र तपह सत्यम और वेदा च अनुपालनम वेदों का अनुपालन बोलते वेद का अध्ययन करना निरंतर और आतिथ्यम आतिथि सेवा वैश्वेवश्च इति इष्टम इत्यभिधीयते इसको इष्ट कर्म कहा केवल वेद का यज्ञ करना ही इष्ट नहीं है इन इष्ट कर्म माना और इष्ट के बाद यहाँ पूर्त बता रहे हैं ना न इष्ट और आपूर्त नहीं लेना है मंत्र में है ना इष्ट और पूर्त इष्ट बनता नहीं है एक वार्तिक है तो इष्ट पूर्त होना चाहिए दिया ना अकस्वर्ण नहीं है अपूर्त नहीं लेना तो छांद तो अथवा एक वार्तिक से दीर्घ होता तो इष्टा नहीं बनता इष्ट है तो इष्टा जो है ना ये छांदस प्रयोग अथवा पूर्त कहते है वापी कूपा तड़ागा वापी कुप, वापी और कुप में अंतर है ना बावडी हाँ बावडी, जिसमें उतर के जल ला सकते हैं ना सीढ़ी बनाते तो राजस्थान में बनाते तालाब में तो उसको वापी बोलते बावडी। कुप रस्सी से जो खींचा जाता है वो कुप बोलता है तो वापी कूप तड़ागा तड़ाग बोलते तालाब देवतायनचा मंदिर बनाना ये और अन्न प्रधान मारामा अन्न प्रदान बोलते अन्नदान आराम बोलते धर्मशाला पूर्त मित्य विधि इस कर्म का नाम है पूर्त कर्म का लक्षण है। और एक दत्त भी है उसमें इष्ट है ये सौत कर्म मानते इष्ट कर्म है ना ये सौत कर्म दत्त और पूर्त और दत्त है स्मार्ट कर्म मानते ऐसे में मानते दत्त कहते उसको शरणागतम संतराणम भूतानामचा अहिंसनम चरण में जो आया है उसको रक्षा करना और भूता नाम चा अहिंसना प्राणियों को हिंसा ही करना और बहिर्वेदी चा यदानम वेदी से बाहर जो दान दिया जाता है वेदी में दिया जाता है दक्षिणा वेदी से बहिर्भूत तो दत्त मित्य विदीय इसको दत्त करना कहा था तीन प्रकार की तो इसको बोल बोलते इष्टापूर्तम दो दिया, दत्त भी ले ना के। तो कर्मों को क्या है वरिष्ठ, वरिष्ठ बोलते हैं, इष्टम यह प्रत्यय हो गए, इष्टन प्रत्यय, सर्वोत्तम है, है। इसे बढ़कर कोई हाई ऐसा मनयमानम है नहीं केवल मान लिया मान्य वाला नान्य प्रमूड अन्य श्रेयो न वेदयंती और प्रमूढ़ बोलते केवल मूड नहीं है मूड बोल देते हैं प्रमूढ़ बोल रहा है प्रकृष्टे न अर्थात मूड में भी प्रकृष्टत्व है विशेषण जो जहाँ लगेंगे उसका बढ़ाता जैसा बहुत थोड़ा थोड़े से भी और थोड़ा देखिये बहुत भी बोल रहे हैं बहुत और थोड़ा अभी ये थोड़ा है ना उसका विशेषण बहुत आता थोड़े में भी बहुत कम जैसे ये अपना तारा प्रत्यय होता है ना जिसके साथ लगा है उसका बनाता है जैसे पटू पटू तारा पटू तम मूर्ख मूर्ख तारा मूर्ख तम उसका एक विशेष जिसके साथ गए तो उसको नीचे लेके जाता है जिसके गए तो ऊपर लेके जाता है मूर्ख के साथ ले तो नीचे लेके जाएंगे मूर्खों में भी और मूर्ख तर मूर्ख तम क्वालिटी बढ़ा देते और नीचे का नीचे ही लेके जाता है महत, इसके साथ पर उसमें और पटु में पटु पटु तारा पटुतम ऊपर लेके जाएंगे जैसे अणु अणुतारा अणुतम महत महतर महत्तम उसके एक विशेषत जिसके साथ गए उसको भी बढ़ाते रहे तो इसलिए हाँ बता रहा है तो इसलिए हम प्रमूडा प्रमूढ़ा बोलते अत्यंत मूढ़ उसको बोलते हैं गज गजमूर्ख ये बोलते ना गजमूर्ख बोलते हैं तो अत्यंत मूर्ख वो क्या मान रहे अन्यत श्रेयो न वेदयंते अन्यत मतलब इस कर्म से अतिरिक्त कर्म से भिन्न अन्य कोई श्रेयस्कर वस्तु है ही नहीं ऐसा मानते इसलिए सूत्र बोल रहे हैं तो ते आगे ने वे क्या करते हैं सुक्रते नाक का मतलब ये नाक नहीं पृष्ठ सुकृते अक मतलब खम का सुखमें खम ब्रह्म खम ब्रह्म यदिखम तदेव दोनों में प्रयोग होता है सुख में भी प्रयोग होता है जल में भी प्रयोग होता है खम का तो इसलिए मुख्य रूप से खम बोलते सुख और ना खम खमी अखम खम इति सुखम ना।, ना खम इति अकम अर्था दुख और ना न अकमित नाकम ऐसा समझ हुआ पहले आपको कर ये जो क बना है नाक से तो ये ख का नहीं वो नहीं दो क है अच्छा कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा दोनों ही दोनों दोनों में कम बोल तो सुख ब्रह्म है आ, खम बोल तो आकाश होता है <TH disfruta> एकाक्षर कोश है ना उसमें कम का तो होता है सुख खम का तो होता है आकाश तो इसलिए दो बार क्यों कहा कम ब्रह्मा कहने से काम चलेगा तो खम ब्रह्मा क्यों कहा तो इसलिए बादशाह करें कम ब्रह्म बोल तो सुख ब्रह्म है सुख परिचिन्ह होगा वैसे एक सुख भी है ना उसको व्यावर्तन आकाश के समान व्यापक सुख ब्रह्म दो विशेषण तो कम ब्रह्मम और खम ब्रह्मम तो यह कम का सुख तो इसलिए हाँ कम सुखम न कम इति अकम अकम, अर्था दुखम न अकमति नाकम नाकम अतः पुनः उसका आ गया स्वर्गम हुँ। तो नाकश्य बोलते स्वर्गस् पृष्ठे पृष्ठे का मतलब स्वर्ग का पीछे नहीं लेना विशेषण है स्वर्ग लोग के उच स्थान में सबसे ऊंचा स्थान का मतलब ऊपर का भाग पृष्ठ का मतलब किससे ऊपर भूर भूआ से ऊपर है भू तो नीचे हो गया उसके ऊपर भूआ हो गया उससे भी ऊपर है इसलिए पृष्ठ कहा था ऊपर के पृष्ठ भाग मतलब ऊपर के भाग में तो अर्थ हो गया स्वर्गलोक के ऊपर के स्थान में शुक्र थे भूतवा शुक्र मतलब स्वयं किया हुआ कर्मों को अनुभू भोग करके अभी देखिए हाँ अनुभूतवा शब्द है ना तो अप्रत्यय होता है एक क्रिया करके दूसरी क्रिया दूसरे क्रिया होती है तभी होता है जैसा तदेव श्रेष्ठ अनुप्राविश्य एक कर्ता की दो क्रिया हो अथवा तीन क्रिया हो पूर्व में सब तो अप्रत्यय है वो कितने में भी होगा तो अंतिम वाले को नहीं होगा जैसा भुक्तवा सोपित्वा हरिद्वार गच्चा करता एक तो करता है पहले भुक्तवा सोपित्व थोड़ा आराम करके हरिद्वार तो गच्चा में नहीं होगा पूर्व जितने भी क्रिया है इसी प्रकार भुक्तवा है कोई और क्रिया है सुकृत्य मतलब स्वयं किया हुआ पुण्यकर्म उसको भोग करके आगे भूक तो आगे इमाम है गुण हो गया तो इमम लोकम अत कर्मलोकम इस लोक में अतः भूलोक में अतवा बोल रहे हैं क्या इसी लोक में आएंगे ये इमाम बोलते हैं मनुष्य लोक में अथवा हीन तरम वोनों लेना केवल इस मनुष्य लोक में आएंगे ऐसा कोई नहीं है निकृष्ट नीचे भी पाता निकृष्ट लोक में भी जाएंगे ऐसा कोई नहीं उसके लिए प्रमाण वहाँ भी आता है छंदोज्ञ में रमणीय चरणा रमणीय योनि रन छोज में आता है वहाँ ब्राह्मण योनिम्मा क्षत्रियम योनिम्मा कपूय चरण कपूय योनिमापद्य रन कपूय बोल तो निंदित कर्म कर दोनों माने जाते हैं विशंति बोलते प्रविशंति का ये इष्टापूर्ति मन्य माना इस प्रकार जो मान रहे ना बेलोक भाष्य में देखिए इष्टम इष्टम का कर यागादि स्रोत्रम कर्म जो यागादि है ना ये स्रोत कर्म का नाम है इष्ट देखिये यहाँ यज्ञ नहीं है याग प्रयोग कर रहे यज्ञ और याग में अंतर हाँ लोक में याग को यज्ञ हो रहे बोलते अंतर है और याग में याग कहते हैं स्मृति प्रतिपाद्य जो कर्म है वो याग है और स्मृति प्रतिपाद्य है वो यज्ञ और याग में भी एक विशेष होता है उसी का नाम क्रतु उसको कहते क्रतु मैं क्रतु धस्तु क्रतु का मतलब है जिस याग में पशु आदि को बांधने के लिए एक स्तूप लगाया जाता है खम्बा हाँ उसको स्तूप कहते हैं वो अलग अलग फल के लिए अलग अलग माना है किसी को खदीर का होता है खीर का बिल्वा का भी होता है उदमुर का भी होता है अलग अलग उसमें पशु बंध तो उस याग का नाम है स्रोतो कहते याग विशेष तो इसलिए मैं बता रहे याग आदि बोलते स्रोतम कर्म स्रवत बोलते स्तुति संबंधी स्तुति पर उत्पादित कर पूर्वतम का कर रहे हैं स्मार्ट कौन है वो वापी कूपा तड़ागा आदि से और भी लेना हमने बताया था ना वापी कूपा तड़ागाय नानी ये सब हो गया अन्न प्रधानमाराम आ राम पूर्त मित्य विधिया ये सब पूर्त है भाषा का थोड़ा संकेत कर रहे है। वापी कूप तड़ागा देवताय नानी मंदिर, मंदिर बना और अन्न प्रदान अनुसार, आराम धर्मशाला ये पूर्त कर्म मान है तो इसलिए स्म ये स्मार्त कर्म हो गया तो थ्रौत कर्म हो गया ये स्मर्त हो गया मनम आगे है ना न मनमानक है एक तयन पुरषार्थ इति मनते क्या मान रहे वो अंतिम साधन है पुरुषार्थ बस एतदेवा तदेवा बोलते यही कर्म है अतिशैना बस अतिशयन साधन है अति बोल तो अंतिम साधन है सर्वोत्कृष्ट साधन है सर्वश्रेष्ठ है उससे बढ़कर कोई साधन उसका नाम अतिशैन पुरुषार्थ साधन पुरुषार्थ का साधन ठीक है पुरुषार्थ का साधन तो है ही परम पुरुषार्थ का साधन बता रहे अतिशयन का, तो का मतलब ये परम पुरुषार्थ होगा उनकी मत में हाँ तो इसीलिए बोल रहे पुरुषार्थ साधनम पुरुषार्थ का मतलब पुरुषेणाते प्राप्यते थे, थे पुरुषार्थ कितना पुरुषार्थ है चार है तीन उसकी अपेक्षा हाँ तो मुख्य रूप से तीन ही है, है। चौथा चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने अपने स्थान में ही ये करता अर्थ वहाँ षडज गीत है महाभारत में षज गीत षडज गीत में वहाँ युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था तो एक बार पांडव बैठे थे विदुर जी भी पहुंच गए तो युधिष्ठिर ने पर्यट गया धर्म अर्थ काम में सबसे श्रेष्ठ कौन है युधिष्ठिर ने, ने प्रश्न किया था विदुर तो विदुर ने कहा सबसे श्रेष्ठ धर्म ही है धर्म के बिना कुछ नहीं होता और उन्होंने कहा भीम ने कहा नहीं काम ही श्रेष्ठ है क्योंकि तो कामना के बिना कोई धर्म भी नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े ऋषि इतने बड़े भी तपस्या किसने किया कामना के द्वारा है ना जिसके अंदर कामना ही नहीं तो धर्म धर्म कहाँ से करेंगे इसलिए कामना श्रेष्ठ है अर्जुन ने कहा अर्थ ही श्रेष्ठ है मनुष्य के पास अर्थ ही नहीं तो धर्म कहाँ से करेंगे तो इसलिए वहाँ मत अपना अपना मत नकुल और ने धर्म को कहा विदुर ने जो कहा था वही तो विदुर ने कहा ठीक अपने, अपने अपने तो सब ने अपना अपना निर्णय ठीक ही दिया अंतिम है वही मोक्ष है परम पुरुषार्थ उससे बढ़कर कोई अपना परम धर्म हाँ बस वही परम पुरुषार्थ उससे बढ़कर तो कोई है नहीं क्योंकि उसमें लगा है ना परम बढ़कर हुआ अंतिम तो इसलिए हम बता रहे हैं पुरुषार्थ साधनम साधनमें हाँ प्राप्त थे ऐसा साधन मानते वो भी वरिष्ठम ठीक है पुरुषार्थ साधन मानना कोई आपत्ति नहीं तो है कि वरिष्ठ है स्टन प्रत्यय होगा गए उससे बढ़कर अत्यंत श्रेष्ठ बताने में स्टन प्रत्यय है नमो निधि है ना महिम अत्यंत जो होता है उसको इष्टन प्रत्यय होता है सुपर लेफ्टी डिग्री बेस्ट हाँ उसे नहीं तो वशिष्ठम अतः प्रधानमति चिंतन तो इस प्रकार वो चिंतन करते खूब विचार करते अन्य ऊपर है ना नान्यद नान्यद्री वो है कि ना अन्यत है ताकुच हो गया और श्रेय है उसको भी छुत्र हो गया अलग करेंगे ना मंत्र में जी। ना नेय है शाह को छ हो गया एक छत हाँ एक, एक सूत्र है वो शाह को छ कर दिए तो अन्य अर्थ कर आत्मज्ञानाक्यम अन्य अर्थ कर आत्म ज्ञानाक्यम श्रेय साधनम न वेरयंत तो उससे एक अतिरिक्त एक आत्मा चिंतन है इसलिए बोल आत्मा ज्ञान आक्यम आत्मज्ञान ही आक्य बोलतो संज्ञा जिसकी ऐसा भी एक श्रेय है उसको चिंतन नहीं करते बस यही मानते आत्मा ज्ञान आक्यम श्रेयाम साधनम न वेरयंते न जानन्ति इस प्रकार वो नहीं जानते आत्मज्ञान रूप आ, है उसको नहीं जानते अंतिम जो परम श्रेय आत्मज्ञान स्रोत जो उसमें है ना श्रेय कहा दिया श्रेयश्च प्रेयश्च कट में वो जो वास्तव श्रेय आत्मज्ञान है उसको नहीं जानते न वेद अंत्य कर रहे न जानती विधि विधि धातु और विधान धातु ये होता क्यों नहीं जानते प्रमोड़ प्रमोड़ कर्त कर पुत्रा पशु बंधुषु आदिशु पुत्र है पशु और अपने बंधु बोल दो सके संबंधी में प्रमत्तया मूड़ा ऐसा प्रमत्त हो गया उन्मत्त हो गया हो रहा। उसी भी मतलब तो वही अनुष्वंग अनुष्वंग है ना गीता में अनुष्वंग हो गया अत्यंत उसी से उन्मत्त हो गए वो मूढ़ा तेचा इस प्रकार जो मूड है इसमें जो आसक्त है वे लोग नाकश्या हुई स्वर्गस् का अर्थ कर रहा है स्वर्गस्ट का अर्थ कर रहे हैं ऊपर स्थानें स्वर्ग के जो उंच स्थान ऊपर का मतलब श्रेष्ठ ऊपर का मतलब श्रेष्ठ है तो ऊपर क्यों है भूभुआ के अपेक्षा वो ऊपर है हम लोग है भू है उसके बाद भूआ है उसकी अपेक्षा ऊपर है इसलिए ऊपर स्थान है कौन है वो सुक्रते सुक्रते बोलतो स्वयं किया हुआ पुण्य कार्य। तो ऊपरिस्थान है सुकृत भोगायतने तो उच्च स्थान में अपना जो किया हुआ सुकृत कार्य करे भोगायतन अतः तो पुण्य भोग के लिए प्राप्त हुआ शरीर स्वर्ग uh, के। क्योंकि तो शरीर का लक्षण ही क्या है भोगायतनम शरीर जो भोग का आश्रय शरीर है अथवा चेष्टा आश्रय तम दो लक्षण के मतलब स्वर्ग के लिए स्वर्ग में भोगने योग्य जो शरीर है उसको बोले शुक्रते भोग आयतन बोले भोग भोग के लिए प्राप्त हुआ दिव्य शरीर तो उसको अनुभूत अतः तो उस शरीर में अनुभूत बोलते तो अर्थ कर अनुभव है किसका कर्म वहाँ कर्म फल को वहाँ भोग करके कर्म फल का अनुभव करके पुनर्म लोकम कार्य कर रहे मानुषम मानुषम अस्मा ये हो गए इस मनुष्यलोक में आ यह लोकम अथवा अस्मादहीन तरम ये मनुष्यलोक से भी देखिये मनुष्यलोक बोल तो मनुष्य ही लेना है जी जी। लोक कहते भुंज कर्म फलम भुंजते अश्विन लोक हो गया जैसा शरीर को लेकर लोग विचार करते हो ये भूलोक हो गया शरीर को लेकर ले और जीवात्मा को लेकर विचार करते हो शरीर लोक हो गया दो लोक है शरीर के लिए ये शरीर के लिए ये हो गया और जीवात्मा के लिए स्वयं शरीर लोक है, है। लोक का है लोक्य थे कर्मफलम भुज्यते भुजते जिसमें रहाकर कर्मफल भोगा जाता है उसी का नाम तो जीवात्मा में किसमें भोग रहे दोनों लोग है अपेक्षकृत जैसे बोलते बाहर और भीतर मकान को लेकर शरीर को लेके मुख्य रूप से शरीर को लेकर में बैठे अंदर तो बाहर मकान को लेकर शरीर इसलोक बस वही है जिसमें रहा कर आप भोग करते वो लोग उसके लिए वो लोग है तो इसमें रह के भोग कर रहा है ये तो इसमें अपेक्षक रह तो इस इस तो रहती तो तो। है भी बोल है तो इसलिए हम बता रहे या तो मनुष्यलोक अथवा नंबा उससे भी निकृष्ट कौन है वो तिरयंग नरक आदि लक्षणम तिरयंग बोल तो टेढ़ चलने वाले पशुवादि और भी बोलतो नरक उससे भी निकृष्ट अत्यंत नरकलोक में मतलब सीधा लोक से नरक लोक में भी जा सकते ऐसे कोई नहीं तो तिरंग नरक आदि लक्षणम यथा कर्म शेष बिशंति बस अगर बोला ऐसे क्यों हो रहे हैं वही रमणीय चरण है ना उसको लेकर विचार किए उस ब्रह्मसूत्र में अवशेष जो कर्म बचा है आपका उसके ऊपर है स्वर्ग में सभी कर्म नहीं, नहीं वो कर्म वो स्वर्ग के लायक नहीं बचा अभी जैसा मान दीजिए आजकल होता ना कि वो होटल स्टार स्टार हाँ, बड़े बड़े स्टारे स्वेंस्ट, हाँ। मतलब एक दिन में आपको पच्चीस हजार मान दीजिए हाँ। एक हजार आपके पास है एक लाख दो हजार तीन हजार तो चार दिन तक वहाँ रह सकते हैं, हाँ। पांचवें दिन वहाँ से आपको भगा हाँ। देंगे बाद में आपके पास कितना बचा है यदि दस हजार बचा हो तो थोड़ा ठीक से होटल ले सकता है <laughs> और आपके पास दो हजार बोलता है और भी आप इतो रुपए हो तो रोड में सोना पड़ेगा ऐसे <laughs> ही वो बचा हुआ वो वहाँ प्रयोग नहीं कर सकते उस होटल वैसे स्वर्ग में भी कुछ सीमा है बचा हुआ जो कर्म आपके ऊपर होता है अरे अच्छा बचा है अच्छा मनुष्य उन्हें दे में बिल्कुल नहीं नरक में भी जाएगा इसलिए भाषा कर लेके उसको बोलते छात्र में परिभाषा है अनुशय बचा हुआ कर्म को लेके ले जन्म लेता है स्वर्ग भोगने के बाद तो पूरा बचने का वहाँ सब भुक्त हैं स्वर्ग में जितने भी कर्म भोगेंगे भोगें तो मुक्त तो तो हो जाएंगे वहां से संपूर्ण कर्म तो भोग नहीं सकते इसलिए चला गया में और <laughs> <भी नहीं बचेगा। laughs> तो छाछ तो पी सकते जैसे जॉन्डिस हो गए ना दूध नहीं पी सकते छाछ पी सकते छाछ खराब नहीं दूध से भी निकलता चलो आगे आगे देखे बता रहे तप्रद्धेुप उपचरण तप्रद्धे ुपवस्येप्युपवसंण्ये शातांसोश्चर्य चरंताचरिया चरंत सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयासी सूर्य यमृता स पुरषो ह व्यत्मा आत्मा। तपहा श्रद्धे तपस्प्रप और श्रद्धा तप का अर्थ अलग अलग है बहुत परिभाषा परिभाष अलग अलग किंतु कि भाष्यकार कहेंगे तप का मतलब है अपने अपने स्वस्व आश्रम में विधान किया हुआ कर्म का नाम है तप है कन्याची के लिए क्या विधान किया है गृहस्थी के लिए ब्रह्मचारी के लिए वानाप्रस्थ के लिए जो विधान के है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के जो विधान किया हैं, उसी का आचरण करना ही मुख्य रूप से तप है यह भाषा कर एक है ऐसा तो अन्यत्र बहुत कहा इंद्रिय निग्रह एवं परमात्म महाभारत में कहा और अन्यत्र कहा मन चेंद्रियाम एकाग्रम परमात्मा मन और इंद्रिय का निग्रह सबसे बड़ा तप है और कुछ ने कहा आगते स्वागतम कुरियार एक है बोधसार शायद आपको नहीं था बढ़िया ग्रंथ है बोधसार में क्या अच्छा। बहुत बढ़िया ग्रंथ है हजार श्लोक है उसमें सुंदर ग्रंथ है उसमें क्या आगते स्वागतम स्वागत न निवार और यथा प्राप्त सहे सर्व सपस्ोत्तमोत्तम लाभ संतोष आगत आ रहे स्वागत कीजिए गच्चम न निवार जा रहे जा रहे बस नहीं और यता प्राप्तम प्राप्त जो प्राप्त हो रहे सब सहेस तपस्या उत्तमोत्तम उत्तम उत्तम में श्लोक गीता तपम्ठी यदि किंतु यहाँ है तपो द्व श्रद्धे श्रद्धा होता है है अनेत्र भाष्यकारु आस्तिक बुद्धि गुरु और शास्त्र में जो आस्तिक बुद्धि है तो यही श्रद्धा है किंतु यहाँ श्रद्धा करेंगे उपासना संबंधी जो विद्या है हिरण्यगर्भ संबंधी विद्या उसे विद्या का नाम है श्रद्धा लेना हिरण्य को प्राप्त किया जाता ना किसे जो उपासना के द्वारा उस विद्या का नाम है श्रद्धा वो श्रद्धा ये ये मतलब वान और सन्यासी ना ये शब्द से लेना वानप्रस्थ और सन्यासी सन्यासी में भी वहाँ भेद किया है अन्यत्र गांश नहीं लेना अच्छा। परमाम से परिवराजक नहीं अन्य जो है वो सन्यासी कुटिचक हो बहुदक हो हमस हो ये माना है कुटिचक बहुधक हमस परमाम से है वो तो ज्ञान के लिए उपासना भी नहीं होती उनके लिए नहीं माना, वो केवल वेदांत श्रवान उसमें भी विविधिश हो परमांशु में दो के है ना उसमें विविधि से सन्यासी विद्वत सन्यासी विविधि संन्यासी केवल वेदांत का है विद्वत्ति के लिए कुछ है ये जीवन मुक्त है तो इसलिए भाषा कर कहेंगे सन्यास करेंगे सन्यास न मतलब ये सन्यासी का ये ये मतलब जो वानप्रस्थ वो सन्यासी उपवसंति अरण्य उपवसंती अरण्य में निवास करते हैं अरण्य बोलते अरण्य उपलक्षित एकांत स्थान है अरण्य मतलब अरण्य भी हो अथवा एकांत तब कौन ये ने अरण्य वसवसंति तपा श्रद्धे तब और श्रद्धा का सेवन करते हैं तप का और तप का बोलते अपना आश्रम का तप शब्द से लेगा जो वाना पुस्तक समझ आचरण करते हुए अरण्य में निवासन और कैसा है शांत और शांत है वहाँ भी जाके एकदम बिल्कुल शांत विद्वान विद्वांसु विद्वानसु पहले दीजिए विद्वान लोग निवसंती वहाँ लेना विद्वानसु अरण्य निवसती बोल तो शांत होकर और भोजन आदि कहाँ से होगा तो बोलते वैक्षचर चरंता केवल शरीर निर्वाह करने के लिए विक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तपह श्रद्धे ऊपर सीधर लीजिए तप और श्रद्धा का सेवन करते हुए केवल अरण्य में निवास करते तो ये निवसंति चरंता ये विद्वांसा अरण्य निवसती ते वे लोग तो उनके लिए क्या मार्ग है बताओ उत्तरायण सूर्य द्वारे न सूर्य द्वार बोलते तो अर्चरात मार्ग पीछे जो बताया था ना दिन का अभिमानी आगे जो बताया था इश्ता पूर्ता दि ये तो दक्षिणायन मार्ग के द्वारा जाते है अर्थात दक्षिणायन गई है ध्रम मार्ग गई कहिए पित्रयान कहे अर्थ रात्रि का अभिमानी मार्ग का तीन नाम है धूम मार्ग कहते हैं पित्रयान मार्ग बोलते है दक्षिणायन मार्ग तीन कहते और यहाँ सूर्य सूर्य मार्ग बोलतो, आरतिरादे मार्ग उत्तरायण मार्ग और देवयान मार्ग तीन मान तो सूर्य द्वारे न सूर्य द्वारा बोलते उत्तरायण मार्ग से विरज ते विराजा विशेषण है ते वीराजा विगता रजा रज मतलब पाप तो पाप रहित होकर संपूर्ण पापों से अगर संपूर्ण बोलते बिल्कुल पाप नहीं है ऐसा बात नहीं है बिल्कुल ये जो पाप होते हैं जीवन मुक्त हो जाएंगे मतलब उनका जो पाप है अत्यंत सूक्ष्म है ऐसा माना जाता है ना तीन प्रकार के माने जाते वासना वासना है ना तीन प्रकार की सुप्त वासना तनुकृत वासना दग्ध वासना तीन है। सुप्त वासना होती है अविवे अज्ञानी होती है उनकी वासना सोई है और सोया हुआ व्यक्ति कहिला देजे उसी प्रकार अज्ञानी की वासना वस्तु को देखते जग जाती वस्तु सामने आ गया तो जग गए और उपासक की जो वासना है ना तनुकृत, तनुकृत मतलब इतना शिथिल किया उन्होंने साधना के नष्ट नहीं हुई इतने शिथिल हो गए उसको जगने के लिए समय लगेगा जगेगी बोल के नहीं है कभी भी जग सकते उसमें बहुत लंबा समय लगेगा इतना साधना करते करते करते उसको इतना शिथिल ऐसा मान दीजिए को कोई पहलवान है और उसको मारते मारते मारते ऐसा किया कि बिल्कुल उठने का मौका नहीं मारा नहीं गिरा है बिल्कुल अभी उसको बढ़िया दवा खिला दीजिए भोजन खिला दीजिए कुछ एक दो साल के बाद वह अभी धीरे धीरे तैयार हो जाएगा वैसे ही उपासक तनुत और ज्ञानी की जो वासना है दग्ध वासन है भुनाया हुआ क्षण खा सकते हैं आप अंकुरित तो नहीं होगी तो इसलिए यह है इसमें जो है ना गिराजा मतलब तनुकृत वासन तो बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, दग्ध नहीं बिल्कुल दग्ध नहीं इसलिए हम हाँ रहित, प्रयांती सूर्यद्वारेणा प्रकृष्ट ना गच्छ जो लोग ऊपर इस प्रकार जो रहते हैं शांत होकर विद्वान मन में रहकर कर भक्षावृत्ति का आचरण करते हुए, तप और श्रद्धा का जिसने अपनाया है वे लोग सूर्य मार्ग के द्वारा पाप रहित तो होकर प्रयांती प्रयाती बोलते तो प्रकृष्ठ ना गच्चन कहाँ जाते है वो यत्र अमृत यत्रा अमृत जहाँ मृत्यु नहीं पास जहाँ अमृत है मतलब हिरण्य गर्भ लोग सपुरुषो ही आत्मा हरता जहाँ अमृत है और वो पुरुष कैसा है अव्यय स्वरूप पुरुष रहता जहा वो अमृत स्वरूप है और अव्यय स्वरूप पुरुष रहते वहां जाते मतलब हिरण्य गर्भ को प्राप्त करते कौन इस प्रकार वो पासना करते हैं वे लोग एक तो हो गए वानाप्रस्थ और हो गए सन्यासी परमाम से नहीं दूसरा उसमें उठा है इसमें छांदोजा में त्रयोधर्मस्क धर्म के तीन स्कंध ब्रह्मचर्य के लिए वानप्रस्थ के लिए और गृहस्थी के लिए और सन्यासी है अमृतत्वम उनके लिए अमृतत्व ऐसा माना तो इसलिए यहाँ ये लेना तीनों आश्रम धर्म के लिए हैं। प्रयोग धर्म स्कंदमान है इनके लिए ब्रह्मलोक लोक है और ये है अपना जिस सन्यासी, तो उसके लिए अमृतमान है इनके लिए लोकांतर है इनके लिए वही अमृतमान है वहाँ होता है उसमें ये परिव्राट करके तो इसलिए हम बता रहे पुरुषो ही अब ये आत्मा ओ पूर्णमद